आज 29 अगस्त 2011 गुरुवार का दिन है आप सबका हरिहर त्रिकाश्रम में स्वागत है हम काश्मीर शव दर्शन के नाम से अद्वैत दर्शन का अद्वैत दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जैसे भिन्न भिन्न साहित्य हैं इसके और हर साहित्य का अपना एक अलग स्थान महत्व है परमारसार का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है और हर तरह से हम अद्वैत भावना को हृदय रधे में हृदयंगम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सतत प्रयास के द्वारा सतत भिन्न भिन्न तरीकों से जब हम अद्वैत को अपने हृदय में प्रविष्ट कराने के लिए कोशिश करते हैं तो किसी न किसी दिन इसका हृदय में प्रकाश चमकने लगता है हर व्यक्ति को अपने अपने संस्कारों में कितना खोया है उसके अनुसार भिन्न भिन्न समय लगते हैं हम अपने आप को मान के चलते हैं कि हमारे संस्कार कम से कम इतने जरूर हैं कि हम उसकी ओर आकृष्ट हैं शेष शिव इच्छा हम अपना कार्य करें दिशा परिवर्तन करना हमारे हाथ में है इसके आगे वो हमें स्वयं अपनी ओर बुला लेगा था, तार तार था था। हाँ तो आप तो ही आराम से लंबा हाँ वो गिरने का संभावना नहीं रहेगी तो बार, बार, बार बार गिर जाता हो तो अद्वैत का जो हर बार हम जैसे बात करते हैं अद्वैत की तो अद्वैत का सीधा सीधा एक मकसद है समझने का कि ये पूरा यूनिवर्स एक यूनिट है पूरा यूनिवर्स एक यूनिट है और यूनिवर्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना तभी संभव है जब हम इस यूनिवर्स के बाहर जाके देखें जैसे खेल के मैदान में, में खेल कैसा हो रहा है देखना संभव तभी है जब हम दर्शक दीर्घा में जाके बैठते हैं तब हम देखते हैं मैदान के बाहर जाके कि खेल कैसा हो रहा है हाँ, सामान्यतः पहले हमारी ऐसी ही भावना थी न्यूटन के समय में कि हम इस संसार के दृश्य को चुपचाप ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं लेकिन ये भावना आध्यात्म की बिल्कुल नहीं थी वो बोलते कि देखने वाला और दिखा दिखने वाला एक ही है ये बात आसानी से न तो किसी वैज्ञानिक को समझ में आती थी न पाश्चात्य दर्शन के अनुकूल बैठती थी इसलिए इस बारे में हमेशा संशय बना देता था लेकिन आज ये बात विज्ञान सम्मत हो चुकी है कि जो ऑब्जर्वेशन की गई जो कुछ देखा गया उसी से वो घटना घटित हुई या ऑब्जर्वर महत्वपूर्ण है ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण नहीं है ऑब्जर्वेशन या जो हम देखते हैं वो हमारे पर निर्भर करता है चेतना महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण नहीं है जो हमारे चेतना के लिए उपलब्ध है ये चेतना का ही विकास है हम जो घटना को देखते हैं कोई सी भी घटना फूल का खिलना हो मोर का नाचना हो बरसात का होना हो ये सब चीजें हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती अगर कहीं आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो उस घटना का होना या ना होना शून्य है महत्वहीन हम घटना हुई है या चेतना ही बोल सकती है घटना हुई है जब वह चेतना ही नहीं तो वो घटना घटीया नहीं घटी इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि न घटी ये भी कोई कहने वाला नहीं और घटी ये भी कोई कहने वाला नहीं इसलिए उस घटना का लोप हो जाता है वो घटना होती ही नहीं इसलिए घटना का घटना इस बात पर निर्भर करता है कि एक चेतना उसको ऑब्जर्व करती है और इसलिए हमें बार बार इस बात का जोर देते हैं कि चैतन्य महात्मा <slum>, जो हर वस्तु का मूल है वो चेतना है और उस चेतना का ही विकास है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड एक यूनिट है क्योंकि एक ही बिंदु से बना है इसलिए वो दो है ही नहीं वो एक ही बिंदु का विस्तार है इसलिए अपने आप में यूनिट है तो प्रमाता और प्रमेय के रूप में जो दो विभिन्नताएं हमको दिखाई देती है एक मैं और एक मेरा संसार ये दो वस्तुएं नहीं है सत्य में यह है कि ये एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं एक ही सत्य है और दो स्वरूप हैं तो सबसे दुर्घट काम जो शिव ने किया यह था कि मैं और यह का भेद पैदा किया यह प्रमात्र भाव और प्रमेय भाव का भेद पैदा किया जो कि निश्चित रूप से नकली है आर्टिफिशियल है जब एक यूनिट से हुआ तो प्रमात्र प्रमेय का भाव निश्चित रूप से एक आर्टिफेक्ट है यह नकली है सत्य यह है कि प्रमात्र ही मूल है जो प्रमेय भाव है वो उसी का विकास है इसे दोनों रूपों में शिव स्वयं उपस्थित है जिसको मैं बोलता हूं मैं और जिसको मैं बोलता हूं ये दोनों रूपों में शिव ही उपस्थित है <ुँँँँँद> अब हम जो बोलते हैं जहां जहां द्वेत कहां कहां दिखाई देता है हमारे को माया की वजह से एक दिखाई देता है अच्छा एक दिखाई देता है पूरा एक हमको दिखाई देता अपना एक दिखाई देता पराया एक हमको दिखाई देता है नजदीक एक दिखाई देता है दूर जितने भी यह द्वैत्वादी शब्द हैं ये सब सापेक्षिक हैं जैसे मैंने इस टॉर्च को बोला ये मुझसे दूर है लेकिन आपके तुलना में मुझसे अधिक पास है इसलिए दूरी और नजदीकी सापेक्ष है ऐसे ही बुरा या अच्छा एक व्यक्ति बुरा है जब उससे भी ज्यादा कोई बुरा दिखेगा नहीं तो यह बुरा वाला व्यक्ति हमारे लिए अच्छा हो जाएगा कि उससे तो बहुत अच्छा है इसलिए द्व्यवादिता में हमेशा सापेक्षिकता है रिलेटिविटी है हमेशा लेकिन अद्वैत में सापेक्षिकता नहीं है जब हम कहते हैं अहम तो अहम तभी महत्व तो रखता है जब कोई इदम है मैं तब महत्व तो रखता है जब मेरे अलावा कुछ और है इसलिए शिव की अहंता में न मैं है न यह है उसकी अहंता में बस है वो अपने आप का विमर्श इसी रूप में करता है कि मैं हूं और यह विमर्श हम सब में कमोबेश है क्योंकि आप कभी भी अपने स्वयं के अस्तित्व को इंकार नहीं कर सकते किसी को भी पूछो कभी है तुम हो कि नहीं हो जैसे वो बोलता मैं हूं तो तुरंत वो ईश्वर के या शिव के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसके अस्वीकृति समझ अस्वीकार करेगा भी तो अस्वीकार कौन करेगा अस्वीकार करने वाला ही अपने आप को स्वीकार करता है इस तरह ईश्वर को हमारे सनातन धर्म में एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं निरपेक्ष या yeah, एब्सोल्यूट निरपेक्ष हम इसीलिए बोलते हैं कि उसकी अंतता में कोई सापेक्षिकता ही नहीं क्योंकि वो स्वयं है बस उसके स्वागत कुछ भी नहीं है उसने खेल खेल में जब ईदनता बनाई तो वो अपने आप को निचले स्तर पर ले गया उसके जो पूर्ण आनंद स्वरूप था जो पूर्ण शिवत्व था वो उसके अंदर उसमें उसने अहंता और इदनता का भेद पैदा करा और उसके बाद में इस तरीके से संसार की भिन्नता पैदा करी तो इस संसार की भिन्नता के बीच में हमको उस अभिन्नता के दर्शन करना ये अदैतवा दर्शन है अभी तक हमने पढ़ा था कि रस फणित शरकर गुड़ खाद्यान्न यक्ष सुस एवं तद्वत अवस्था भेदाह सर्वे परमात्मन शंभो जिस तरह गुड़ शक्कर गन्ने का रस ये सब हमको भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं लेकिन इसमें जो मिठास है वो एक ही है मिठास या मधुरता इसमें जो बताएं मधुरता उसमें एक ही है और मधुरता भिन्न भिन्न नहीं है वो मधुरता एक ही है और वही मधुरता वैसी है जैसे आप में मुझमें इस दरी में इस दीवार में, में या हर कहीं पर अस्तित्व तो स्वरूप मधुरता है वही चैतन्य है इस तरह हमको भिन्न भिन्न स्वरूपों में एक ही शिव के दर्शन होते हैं जब हमारी अभेद की दृष्टि हो जाती है इस तरह विज्ञान अंतर्यामी प्राण विराट देह जाति ही पिंडांता व्यवहार मात्रे तत् परमार्थे न तो न सत्य न यह हमने पढ़ा था पिछली बार यहीं तक पढ़ा था कि विज्ञान अंतर्यामी प्राण विराट देह जाति पिंड ये सब व्यवहार मात्र शब्द है क्योंकि यह सब सापेक्षिक भाषाएं हैं कोई विराट है तो कोई छोटा है कोई जीव है कोई पति है कोई पिंड है और भिन्न भिन्न जातियां हैं तो ये सब व्यवहार मात्र ये सारे शब्द मात्र व्यवहार के लिए है जब हम कहते हैं कि ये ऐसा है जब हम किसी का वर्णन करते हैं तो जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं वो मात्र व्यवहार है परमार्थ की बात करें व्यवहार मात्र तत् परमार्थ है ना तू ना सत्य व लेकिन परमार्थ की दृष्टि से अगर देखें तो इनमें कुछ भी सत्यता नहीं है इसका अगला रजवाम नास्ति भुजंग त्रा, त्रासम कुरुते च मृत्यु पर्यंतम भ्रांतिर महति शक्तिर विवेक तुम शक्ति नामक जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, और वो भ्रांति कितना त्रास दे सकती है तो रजवाम नास्ति भुजंग रस्सी में सांप तो नहीं है रजवाम नास्ति भुजंग त्रासम कुरुते मृत्यु पर्यंतम लेकिन वो दुख मृत्यु तक का दे सकता है मैंने आदमी डर के मारे मर भी सकता है हृदय हृदयाघात हो सकता है वो मर सकता है भागे पैर फिसल जाए गिर जाए मर जाए क्योंकि उसको डर के मारे उसको मृत्यु भी आ सकती है लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं श्राप तो है ही नहीं सांप तो है ही नहीं है ना तो भ्रांति में कितनी शक्ति होती है हम लोग सोचते है कि हैं कि ऐसी कैसे भ्रांति हो हमको सारा संसार शिव होते हो दिख नहीं रहा तो उन्होंने उदाहरण देकर बताया बड़ा सुंदर उदाहरण है कि भ्रांति में इतनी शक्ति हो कि रजवाम नास्ती भुजंग रस्सी में सांप तो है ही नहीं ते मृत्यु पर्यंतम भ्रांतिर महति शक्तिर न विवेक तुम शक्ति नामा इतनी शक्ति है भ्रांति की कि हम शब्दों में उसके विवेचना नहीं, नहीं कर सकते और वास्तव में संसार उसी भ्रांति का परिणाम है हम चूंकि भ्रांति से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं उस गहन अंधकार में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं उस गहन अंधकार से बाहर आना चाहते हैं इसलिए हम उस राह की बात करते हैं कि हमको वास्तव में जो यहां पर हमको जो प्रतीत हो रहा है वो हमारी भ्रांति है तद्वद धर्म धर्म धर्म अधर्म स्वनिर्योत्पत्ति मरण दुख सुख दुखम वर्णा श्रम आदि चात्मन्य सदपी विभ्रम बलाद भवती धर्म अधर्म स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु सुख दुख वर्ण आश्रम ये सब असत है इनमें कोई सत्यता नहीं है और यह भी भ्रांति ब्रह, की वजह से हमको सत्य रूप प्रतीत होते हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि भ्रांति इतनी स्पष्ट और इतनी कठोर होती है कि हमारी जान भी ले सकती है इतना त्रास दे सकती है तो हमको ये सब चीजों में जो भ्रांति है की भिन्नता की जो भ्रांति है धर्म की अधर्म की अच्छे बुरे की स्वर्ग न रखी जन्म मृत्यु की, की। वास्तव में कुछ भी न जानता है कुछ न मरता है क्योंकि अगर हमारे अपनी पहचान अपनी चेतना की है जब हम शांत चित्र शांति से सोचें जब हम यहां पर भी बैठते हैं तो हमारा जो मूल भावना होती है वो यही होना चाहिए जो हम 24 मिनट शांति से बैठते हैं उस समय भी कि मैं चेतना स्वरूप, क्योंकि सबसे पहले हमको दो मूल गलतियां हैं उनमें से पहली मूल गलती को दूर करना है पहली मूल गलती हमारी है कि हम अपने चेतन स्वरूप को भूल गए और यही याणोमल है यह पहली मूल गलती और दूसरी मूल गलती कि हम अपने विराट स्वरूप को भूल गए, ये सब कुछ में ये दूसरी मूल गलती तो सबसे पहले ही जब मूल गलती से हम अपने आप को उभारते हैं तो हमारी ईश्वर चेतना प्रकट होती ईश्वर चेतना प्रकट होती जब हम अपने आप को उभारते हैं कि मैं चेतन स्वरूप हूं जब हम अगर चौबीस मिनट में ध्यान में बैठते हैं यहाँ पर चाहे हम ध्यान में बैठे हैं हाथ पे ऊंचे नीचे करें आगे पीछे करें इतना ज्यादा वो के हम उसका उस कठिनाई से पालन नहीं करते पर सबके बावजूद हमारे हृदय में उस समय एक ही भावना प्रबलता से सतत हम चिंतन करें संसार को भूल के विचारों को त्याग के उनको पोस्टपोन कर दें आगे बढ़ा दें उन चीज़ों पर ये ये भी नहीं कह सकते विचारों को त्यागा जा सकता है तदनंतर उनको या तो नजरअंदाज किया जा सकता है या उसको आगे बढ़ाया जा सकता तो विचारों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा के हम ये बात अपने आप को सतत समझा सकते हैं कि मैं चेतना स्वरूप मेरा शुद्ध स्वरूप चेतना है और ये शरीर मेरा आवरण है जैसे अपन पिछली बार बात कर रहे थे ये जो आवरण है नियति शक्ति का कार्य है है ना उसने हमको इस शरीर के अंदर नियत कर दिया और यही हमारा कार्म मल का कारण है ये तीनों मल को समझना बार बार समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीन मल ही हमको माया ने प्रदान किए और इन तीनों मल के द्वारा ही हमारी अपनी महत्ता जो है या गौरव हमारा घटते हुए यहां तक आ चलाया तो आनोमल मल हमें उसी तरह जैसे सोने में कोट इसी तरीके से घुसा हुआ जैसे सोना में कोट है उसके बाद जो माई है वो हमारी भिन्नता की दृष्टि है जो हमको सब कुछ अलग अलग दिखाई देने लगता है जिसमें हम शिव सामने खड़ा है हमको शिव नहीं दिखाई देता क्योंकि उसी से बना हुआ सब कुछ है और उसके बाद में इस शरीर में हमारी अहंता है कि ये जो शरीर का रूपी जो पिंड है शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ मांस इसको हम अपना मानते हैं इसलिए इसके किए गए कर्म हमारे को बंधनकारी हो जाते है। जब हमारी पहचान इससे अलग कर लेते हैं हम गॉड कॉन्शियसनेस तक अपने आप को इससे ऊपर उठा लेते हैं तो इस शरीर के किए गए कर्म हमारे लिए बंधनकारी नहीं होते तो ये हमारा कार्म बल ये तीन मल बहुत महत्वपूर्ण इसको हमेशा समझना जरूरी है इन तीन मनों को अपना जब भी मौका मिलागा बार बार इसको रिपीट करेंगे कि आणोमल क्या है माई मल क्या है कारमल क्या है इन तीनों को समझने से हमको एक विजन मिलता है कि कारमल इस नियति शक्ति का ही परिणाम है और ये नियति शक्ति की वजह से हमें कारमल हमें अपना कर्मों का फल देते हैं एक त तत अंधकारम यह वह अंधकार है यद भावेशु प्रकाशमानतया आत्मनिरिक्तेष्वी भवत्यत्माय मतलब यह वो अंधकार है वो भ्रांति है जो पदार्थों में प्रकाश मान होने से आत्मा से अभिन्न पदार्थों को भी अनात्मा समझता है ये मतलब दो मूल गलती है ये पहली गलती क्या है कि ब्रह्मांड को जो मेरा अपना विस्तार है उसको हमें अनात्मा समझती ये जो लेकिन इसके बाद दूसरी इसी के बाद जो कार्यकारी वो तिमरा रि तिमिर में दम गंडेसियों पर ही महान एवं विस्फोट है यदनात्यम अभी देह प्राण में नहीं हुआ है दूसरी ये महान गलती ये है उस गलती की तुलना की है कि एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा निकल जाए मतलब एक महान दुख है एक तो जैसा कभी है ना जहां चोट लगी थी वहीं पे फिर से चोट लग गई तो एक फोड़ा हुआ था उसी जगह पे दूसरा फोड़ा निकल गया यानी कि एक तो हमारी महान गलती है कि जो हम अपना सिवा कुछ है नहीं तो उसको हम अनात्मा समझते हैं ये मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं ये मैं हूं। और उनमें भी फिर एक शरीर व्यापी चीज को अपना समझ लेते ये दूसरी गलती तो वो उन्होंने उसकी तुलना करी कि जैसे एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा उठाया उसी तरीके से अनात्म देह में फिर आत्म भाव। पहले तो आत्म भाव में अनात्म भावना और दूसरा इस शरीर में आत्म भाव। तो देह प्राण विमर्शन धी ज्ञान नव प्रपंच योगे ना आत्मा नम चित्रम जाले न जालाय कार्यव। उसने शिव ने अपने आप को जिस तरीके से प्रमात्र और प्रमेय भाव में अलग करके अपने आप को जीव भाव या पशु भाव तक नीचे उतारा और उसके बाद में जिस तरीके से मकड़ी अपने आप को जाल में बांध लेती है या रेशम का कीड़ा अपने आप को जाल में बुन लेता है इस तरीके से वो अपने आप को उसके अंदर बुन लेता है और सुख दुख के भोगने को राजी हो जाता है इस भिन्नता सुख और दुख की भिन्नता को भोगने के लिए राजी हो जाता है ये सब कुछ हमको आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि ऐसा क्यों करता है वो लेकिन ये ऐसा क्यों करता है मात्र खेल के लिए इसके लिए कोई विशिष्ट प्रयोजन नहीं है उसका क्योंकि वो जब ऐसा अपनी मर्जी है क्योंकि उसको पूर्ण स्वतंत्र है क्योंकि उसका विरोध कर किसी के लिए संभव नहीं है और विरोध हो ही नहीं सकता जब वो पूर्ण स्वतंत्र है जब वो अकेला ही है तो विरोध कौन सकता है उसका इस बात को अपन कई बार समझ सके कि वो पूर्ण स्वतंत्र है स्व विभो भाषण योगेनोद्वेद ये जातमानी बंध मोक्ष चित्रां क्रीडां प्रतनौती परम शिव अब यहां पर जीव भाव में भी शिव ही है उसने अपने आप को एक चीज से हमेशा नवाजा हुआ है और उसका नाम है हमारा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी हमारी विवेक शक्ति और वो उस विवेक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने सच्चे स्वरूप का परिशीलन यानी विमर्श करते हुए अपने आप को बंधन मुक्त कर सकता है मतलब वो अन्य था तो वो सदा के लिए ही बंधन में चला जाता लेकिन वो सदा के लिए बंधन में नहीं गया क्योंकि उसने इस सब के बावजूद एक रास्ता छोड़ रखा था किस रस्ते से मैं वापस आए जैसे बोलते हैं ना कि गुरु सब सिखा देता कोई ना कोई एकाध दाव छोड़ देता है वो नहीं सिखाता क्यों नहीं तो उसके गुरुत्व तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो इसी तरीके से शिव अपने आप को बंधन में डालने के लिए राजी हो जाता है सुख दुख भोगने को राजी हो जाता है पशु भाव तक उतरने को राजी हो जाता है माया का बंधन स्वीकार कर लेता है स्वयं की शक्ति को स्वयं के खिलाफ ज्यालाकार की तरह यानी कीड़े की तरह अपने आपके आसपास ज्यादा बनवा लेता है लेकिन उसके बावजूद एक बुक्तिया का रास्ता वो के छोड़ देता है कि चलो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों यूनिया बना लो उसमें भी एक यूनिट ऐसी जिससे मैं निकल के वापस आ जाऊंगा उसमें भी विवेक शक्ति से संपन्न होकर आप अपने सच्चे स्वरूप का परिशीलन कर अपने आप को बंधन मुक्त कर लूंगा और इस तरह वह बंधन और मोक्ष की विचित्र लीला रचता है यह उसकी लीला है वो जब चाहता है अपने आप को बंधन में डाल लेता है और अपना जब भी वो चाहता है अपने आप को बंधन से बाहर उठा लेता है और बाहर आने के लिए उसको उसी विवेक शक्ति का उपयोग करता है जो उसने मनुष्यों को दे रखी सृष्टि स्थिति संहारा जागृत स्वप्नों श्रुप्त मिति तस्में भाति तूरीय धामनी तथापि तैरनावृत्तम भाति सृष्टि स्थिति संहार जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं सृष्टि करने की अवस्था है उसको स्थित करने की अवस्था है फिर उसके वापस संहार कर लेने की अवस्था है ऐसे ही एक जीव की जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं भांति तुरीय धामनी तथापि तैरनावृत्तम भांति वो भिन्न भिन्न इन अवस्थाओं में अवस्थाओं को खुद में धारण किए होता है क्योंकि उसके खुद के बाहर तो कुछ है ही नहीं जो कुछ घट रहा है उसके अंदर घट रहा है तो इन सारी अवस्थाओं को सृष्टि स्थिति संवार या जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब उसके अंदर घट रहा है तब भी वो उसको आवृत्त नहीं करते और मतलब उसको उसके शुद्ध स्वरूप को कोई हानि नहीं होती अब कभी मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई शुद्ध स्वरूप को क्यों नहीं हानि होती जागरण स्वप्न शुरू शुभती और सब रूपों में हमको वो दिखाई देता है कभी दिखाई देता है कोई जाग रहा है कभी उम्र है कभी सो रहा है कभी वो संहार कर रहा है कभी सृष्टि कर रहा है तो उसमें उसकी स्वयं की स्वयं के गौरव की हानि क्यों नहीं होती इस सब के बाद वो हम जैसे पहली बार पढ़ा था परापरस्थम गहना तनादिन एकम विशिष्टम बहुधा गुहा से तो परम परस्थम वो परम है इन सब से अलग हटके ये सब कुछ करते हुए अपने स्वरूप को इस रूप में डालने के बावजूद वो सदा केंद्र से जुड़ा हुआ है तो केंद्र में स्थित है क्योंकि उसके स्थिति उसको कोई नुकसान नहीं होता अब क्यों नहीं होता किस तरह नहीं होता इसमें आगे उधरना आएगा जैसे आप कितनी भी धूल धुआं बादल हो आसमान को कोई नुकसान नहीं होता आपको आसमान दिखेगा आज तो आसमान बहुत गंदा हो रहा है आज तो आसमान में बहुत बादल हैं, आज तो आसमान दिखाई नहीं दे रहा है वो इतना धुआं हो रहा है कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरह के से आसमान में होने वाले भिन्न भिन्न अशुद्धियों के बावजूद आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता आसमान पूरी तरह से इन सबसे अछूता बना रहता तो जाग्रत विश्वम अब इसमें तीनों स्थितियों के बारे में बताएं जाग्रत विश्वम भेदात अने भेद पूर्ण स्थिति या भेद ज्ञान की वजह से जाग्रत विश्व है ये हमने सूत्र में पढ़ा था कि ज्ञान जागृत नाम से एक शिव सूत्र था कि जो भेद पूर्ण ज्ञान जाग्रत में होता है जागरण में होता है तो जागृत विश्वम भेदात स्वप्न तेज महाप्रकाश मात महा प्रकाश महात्म्या प्राज्ञ सुप्तावस्था ज्ञान धनत्वात् तत् परम तुर्य ये बड़े अच्छी कार्य का है इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं इसको कि उपनिषद में तीन स्थितियां हैं। जागृत स्थिति का नाम है विश्व स्वप्न स्थिति का नाम है तेज और सुषुप्त स्थिति का नाम है प्राज्ञ तो जो हमारा प्रमात्र भाव है इन तीन स्वरूपों में वर्णित है जो भाव हमारा तीन स्वरूप उपनिषदों में विश्व तेज और प्राज्ञ अब इन तीनों शब्दों को समझते हैं प्राज्ञ हां ज्ञान का स्वरूप है लेकिन वो क्यों कैसे इसका अपन देखो समझते हैं सबसे पहला है विश्व मतलब विश्व की सृष्टि आपको पहली बात तो जागरण अवस्था में दिखाई देगी विश्व की सृष्टि में एक चीज बड़ी विशिष्ट है कि जो चीज आपको जैसे दिखाई दे रही वैसी मेरे को भी दिखाई देगी मतलब स्वरूप से वैसी दिखाई देगी जैसे ताज लाल रंग की है वो तो आपको भी दिखाई दे रही मेरे को भी दिखाई दे रही इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी जो आपको भी वैसी दिखाई देगी मेरे को भी जैसे दिन है तो आपको भी दिन दिखाई देगा मेरे को भी दिन दिखाई देगा हम दोनों अगर पास पास बैठे थे तो हम दोनों को दिन दिखाई देगा है ना बरसात हो रही है तो आपको भी दिखाई देगी मेरे को भी दिखाई देगी तो इसलिए इसको बोलते हैं विश्व क्योंकि इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी है और हम सब के अंदर भेद होते हुए हम सब उस भिन्नता का एक साथ अनुभव करते हैं इसलिए इसमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है एक सामान्य भिन्नता होती है जो भिन्नता हम सबको प्रतीत होती है अब दूसरी होती है स्वप्न तेज अब स्वप्न अवस्था में भिन्नता प्रतीत होती है, लेकिन यह विशिष्ट भिन्नता होती है जो मेरे को प्रतीत होती वो आपको नहीं होती क्योंकि मेरे सपने में आप नहीं घुस सकते मेरे सपने में मैं ही देख सकता हूं मेरे सपने में मैंने बरसात होती देखी और सता उसी वक्त तुम सपना देख रहे हो आग लग रही इसलिए जरूरी नहीं कि मैं जो सपना देख रहा हूं आप भी देख रहे हो इसलिए वो सपने की रचना मेरी चेतना उस समय कर रही है और उस समय मेरे को वो सपना प्रकाशित हो रहा है मैं उस सपनों को प्रकाशित कर रहा हूं मेरी चेतना उस सपने को प्रकाशित कर रही है इसलिए उस समय तेज का महत्व है उस समय उस सपने को प्रकाशित करने का महत्व है इसलिए हम उस अवस्था को उपनिषद में बोलते हैं तेज स्वपनावस्था को तेज अवस्था बोलते तो विश्व तेज तेज मतलब स्वप्नावस्था जिसमें हम अपने सपनों की संरचना करते हैं और जो कुछ दिखाई देता है वो विशिष्ट है क्योंकि अपने उसमें भी अपन ने एक बार कार्यक्रम में भी वर्णन पढ़ा था कि एक हम जंगल में जा रहे हैं और घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं हाथ में बंदूक है हमको कोई दिखाई दिया हमने उसको मार दिया ना। तो उसमें घोड़ा भी मैं ही हूं घोड़े पे बैठने वाला मैं बंदूक भी मैं ही हूँ और जिसको मारा वो भी मैं ही हूं क्योंकि सपने के अंदर दूसरा तो वही नहीं मेरी ही चेतना ने घोड़ा भी बनाया मेरी चेतना ने बंदूक भी बनाई मेरी चेतना ने मुझको बनाया और मेरी चेतना ने एक दुश्मन को भी बनाया और वो जंगल भी मेरी चेतना नहीं बनाया और वो जब तक तो जीवित था तो उसका जीवन भी मेरी चेतना से बना था और वो मर गया तो भी मेरी चेतना से इसलिए कुल मिला मेरी चेतना ने एक दृश्य की रचना की तो वो दृश्य पूर्ण नहीं था इसलिए मेरे चेतना ने उस दृश्य का निर्माण किया उसका को प्रकाशित किया इसलिए वो एक विशिष्ट प्रमेय भाव है जहां जो कुछ दिखाई देता है वो सिर्फ मैं ही देख रहा हूं आप कोई भी नहीं देख सकते और ये विशिष्ट प्रमेय भाव की रचना करने के कारण इसके क्रिएटिविटी या रचनात्मकता है उस चेतना में इसलिए इसको उसका तेज भाव होता अब तीसरी स्थिति है सुषुप्ति की जिसको हम बोलते हैं प्राग्ञ प्राग्ञ बोलना कि पीछे कारण है प्राग्ञ का मतलब होता है ज्ञानी ज्ञान से संपन्न हम जब गहरी नींद में होते हैं तो अपना प्रमात्र भाव भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं भूल जाता अगर मैं मान लो बहुत बड़ा भी रईस हूं या बहुत बड़ा भी राजा हूं या बहुत बड़ा नेता हूं और किसी के घर सोया तो हो सकता है मैं ऐसे आड़ा तीक्षा सो रहा हूं कि जो मेरे को देख के लोग हंसेंगे कैसे सो रहे हैं मैं उस वक्त अपना अहंकार भूल जाता हूं देह अहंकार भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ ये भूल जाता हूँ मेरा प्रमात्र भाव खो जाता है मैं आड़ा तीक्षा कैसे भी सो सकता हूँ खर्राटे ले सकता हूँ उसको लोग हंस सकते मेरे। हैं मेरे पे मतलब मैं अपना प्रमात्र भाव खो देता हूँ क्योंकि सामान्यतः जब मैं अपने अहंकार युक्त होता हूँ तो मैं कैसे सामने लोगों के प्रस्तुत होता हूँ इस पर मेरा अधिकार है मेरे को अच्छा व्यवहार करना है मुस्कराना है अच्छा दिखना है लोगों को स्वीकार्य होना है अगर मैं एक नेता हूं तो मेरे को इस प्रकार से प्रकट व्यवहार करना है कि लोग मेरे को स्वीकार करें लेकिन मैं निंद्रा में वो सब कुछ अपना परमात्र वाह भूल जाता हूं लेकिन मैं प्रमेय वाह भी भूल जाता हूं कि मेरे आस क्या रखा है मैं ये भी नहीं जानता वो भी भूल जाता हूं कि मैं कहां हूं जैसे मैं आप यहां सो गया तो घेरी नींद में मैं नहीं जानता कि मैं कहां हूं कई बार हम दूसरे गांव में सो जाते हैं सो के उठने के बाद हमको दो चार सेकंड बाद समझ में आता है कि अरे हां अच्छा आप यहां है हम तो इंदौर में आ गए थे है ना हम उस समय टोटल खोए रहते हैं तो हम उस निंद्रा में प्रमात्र भाव भी खो देते हैं प्रमेय भाव भी खो देते हैं लेकिन ये प्रमात्र और प्रमेय भाव कहां जाते हैं ये दोनों चेतना में समा जाते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में समा जाते हैं और कॉन्शियसनेस में समाने के बाद विनिष्ठ नहीं जैसे ही हम जागते हैं यह प्रमात्र भाव कॉन्शियसनेस में से वापस बाहर आ जाते हैं। तो हमारे ज्ञान को संभाल के रखने का काम करने के कारण इस अवस्था का नाम है प्राज्ञ इसने हमारे भिन्नता का ज्ञान संभाल के रखा है और चूंकि भिन्नता का ज्ञान संभाल के रखा है इसलिए यह माया के क्षेत्र में आती है अभिन्नता का ज्ञान संभालती तो तुर अवस्था हो जाती भिन्नता का ज्ञान संभाल के रखा है इसने और उसको वापस आपको दे दिया थोड़ी देर के लिए जितनी देर सोया इसने सारा भिन्नता का ज्ञान समेट लिया और अपने आप में संभाल के रखा क्योंकि अगर नहीं संभाल के रखा होता तो उठने के बाद फिर आप ये तो भूल ही जाते कि मैं कौन हूं आप भूल जाते कि आप अभी तक की क्या पढ़ाई लिखाई करी भूल जाते कि आप कहां पे हो लेकिन हमको ऐसा विस्मरण आ जाता है भले एक सेकेंड दो सेकेंड की देर लगे उसके बाद तुरंत विस्मरण आ जाता है कि मैं कौन हूं कहां सोया था क्या कर रहा था और फिर हम कहते हैं हां आज तो बड़ी बढ़िया नींद आ गई गहरी नींद आ गई है ना आज तो आनंद आ गया बढ़िया फर्स्ट क्लास घोड़े बचकर सोया तो ये सब चीजें तब संभव है क्योंकि वो उसने उस ज्ञान को संभाल के रखा था चेतना ने उस ज्ञान को संभाल के रखा था और तब तक आपके लिए संभाल कर रखा था कि जब तक फिर आप जागने गए जागने के बाद उसने फिर वो बेहद पूर्ण सृष्टि शुरू कर दी फिर आपको मैं बना दिया और संसार को यह बना दिया गहरे नींद में ना तो ये है ना वो है ना मैं हूं उसने स्वयं को भी बुला दिया और प्रमेय भाव को भी भुला दिया तो प्रमात्र भाव को भी भुला दिया और प्रमेय भाव को भी भुला दिया उन तो दोनों भावों को भुलाने की वजह से हम शून्य भाव हो गए और गहरे निन्द हो गए लेकिन उस समय भी हमारे चेतना ने हमारे भिन्नता के ज्ञान को सहज के रखा था और जैसे ही हमारी नींद खुलती है उस भिन्नता के ज्ञान को उस चेतना से बाहर निकल के आपको इस शरीर को इस मन बुद्धि अहंकार नामक अंतकरण को वापस दे देते तो चूंकि निंद्रा बावजूद इसके कि प्रमात्र प्रमेय भाव को भूल के अद्वैत तक ले जाती है उसके बावजूद इसकी गरिमा नहीं है क्यों नहीं है इसकी गरिमा कि यह भिन्नता के ज्ञान को संभाल के रखती है, और वापस आपको भिन्नता ज्ञान परोस देती जैसे ही आप नहीं भूलती लेकिन जो चौथी स्थिति है उसका नाम है तुरैवस्था तुरैवस्था भिन्नता के ज्ञान को सहज करने तुल्यवस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में आपको अपने अभेद स्वरूप का अद्वैत स्वरूप का पूर्ण एहसास हो जाता है उसका बोध हो जाता है जब आप जान जाते हो कि ब्रह्मांड मेरा ही विकास है और मैं उस चे, वो चेतना स्वरूप हूं जो चेतना इस ब्रह्मांड के प्रतिकर्ण में मौजूद है हर कर्ण में और उसकी चेतना और मेरी चेतना में कोई भेद नहीं उसकी मेरी कहना ही मेरे लिए बंद हो जाएगा क्योंकि उसकी और मेरे तो तब कहूंगा जब तक अद्वैत बना है जब अद्वैत आ जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह और मैं वही वो यूनिट हूं यह भाव जैसे ही आता है तो उस समय हमको तूर्यावस्था का भाव होता है और उस तूर्यावस्था में हम भिन्नता का ज्ञान नहीं सहेजते सहे बल्कि अभिन्नता ज्ञान सहेजते हैं इसलिए वो सर्वोच्च अवस्था वो हमारी ज्ञान पूर्ण पूर्ण पूर्ण प्रज्ञता की अवस्था, तो प्राग्य अवस्था है। तो प्राज्ञ अवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्ञान समेटती है लेकिन चूंकि भिन्नता का ज्ञान समेटती है इसलिए निद्रा अवस्था हमारी त्याज्यवस्था माया के क्षेत्र में इसमें भी आ चुकी है ये बात अपने शिव सूत्र में भी जो तो सृष्टि स्थिति संवार जाग्रत स्वप्न सुषुप्तमिति तस्मिन भाति तूरीय धामनी तथापि तैरनावृत्ति भाति लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को तूर्यावस्था अपने में समाय होती जब तूर्य अवस्था में देखा जाए तो जागृत भी उसी में था स्वप्न भी उसी में था सुषुप्त भी उसी में थी तो तूर्यावस्था के अंदर सब होते हुए भी वो अपने आप को उससे आवृत्त नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि वो तो उसके भीतर थी आवृत्त होने के लिए उसके बाहर होना जरूरी है यह अवस्थाएं उसके भीतर है तूर्यावस्था उसके बाहर है तो उसके भीतर होने वाली चीज उसको कैसे आवृत्त कर सकती अब उसने यही बताया वही अ अगली कारिका में कि इसमें क्यों नहीं ऐसा होता कि यह आवृत्त कर लेती या उसको धुमिल कर देती तो स्पष्ट बात है जलधर है बादल धूम धूम है ना धुआं रज यानी धूल तो जलधर धूम रजो भीर मलिनी क्रियते यथान गगन जिस तरह धुआं धूल और बादल गगन को मलिन नहीं कर सकते तद्व उसी तरह माया विकृतिर भी परमामृष्ट पर पुरुष परम पुरुष को माया आवृत्त नहीं कर सकते नहीं अगर हम उम्मीद करें कि ये पूर्ण आकाश को आवृत्त कर दे धूल तो संभव नहीं है क्योंकि इस आकाश के बाहर जाके उसको आवृत्त नहीं कर सकती तो उसी तरह परम पुरुष को ये तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति की कभी आवृत्त नहीं कर सकती कि वो उसके उससे कहीं विशाल अवस्था है इसमें कहीं उसके वो दिए उद्धरण अलग अलग अजर प्रमात्र सिद्धि जो ग्रंथ है उसके उद्धरण दिए उत्पल देव की तो एक होते एक घट गगने रजसा व्याप्ते भवंति नान्या मलिना तदव एक जीवा सुख दुख भेदजुष अब हम कहते हैं कि फिर चेतना कभी कोई आदमी हंस रहा है कोई आदमी रो रहा है हम कहते हैं कि दोनों में एक ही चेतना है तो उन्होंने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है अपन भी यहाँ या उदाहरण अपना साधारण भी समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि करंट तो एक ही है एक पंखा गोल गोल घूम रहा है, है। लाइट नहीं दे रहा है एक ट्यूबलाइट लाइट ला दे, दे रही पर हिली नहीं रही है करंट तो एक ही है उसमें दोनों में वो भिन्न भिन्न कारण थोड़ी बह रहा है वो एक ही करंट है दोनों में से बह रहा है लेकिन वो एक पंखे को घुमा रही और एक स्थिर है एक लाइट नहीं दे रहा है, वो दूसरा लाइट दे रहा है अलग अलग रहेगा इनने यहां पर उदाहरण दिया कि एक मटका बना लो तो उसने एक सीमा बना दी कहीं की आकाश की अंतरिक्ष की एक सीमा बना दी अब एक मटके में फूल रख दो तो मटका सुगंधित हो गया एक एक मटके में आप धूल रख दो तो उसमें सौंधी गंध आने लगेगी एक मटका खाली रख दो तो वो गंधहीन रहेगा तो भिन्न भिन्न गंध आपको अलग अलग मटकों में आएगी इस सब के बावजूद आकाश को क्या फर्क पड़ा आपने एक सीमांकन करो सीमांकन के अंदर भिन्नता पैदा कर दी लेकिन उस मूल अंतरिक्ष को क्या फर्क पड़ रहा है आप जैसे ही वो घट की जिंदगी समाप्त तो होगी घट टूटेगा तो उसके अंतर का आकाश उस महाकाश में पूर्ण विलीन हो जाएगा और उसके बाद में उस घटाकाश को ढूंढना संभव ही नहीं है इसी तरह एक जीव जब वो मुक्त हो जाता है तो उसके शरीर तो ठीक उसके कर्म को भी उसके अंतकरण को भी या उसके किसी भी हिस्से को ढूंढना संभव नहीं क्योंकि वो महाकाश में मिलीन हो गया उसकी भिन्नता समाप्त हो गई तो एकस्मिन घट गगने रजसा व्यापते भवंती नान्या मलिनानी तद्व देते जीवा सुख दुख भेद जुष इस तरह एक घटाकाश में धूल के बाप होने से दूसरा तो मलिन नहीं हो जाएगा एक के अंदर खुशबू आने से दूसरे में खुशबू तो नहीं आ जाएगी इस तरह से एक खुश हो सकता है एक दुखी हो सकता है व्यक्ति लेकिन उस सब के बावजूद आकाश को क्या फर्क पड़ रहा है जब दोनों घटनी रहेंगे तो दोनों महाकाश में विलीन हो जाएंगे शांत शांत इवायम ह्रष्टे ह्रष्टो विमोहवती मूढ़ तत्वगते सति भगवान न पुनः परमार्थत स तथा तत्व तो समूह के शांत होने पर यह ईश्वर शांत सा प्रसन्न होने पर प्रसन्न सा मोहित होने पर मोहित सा दिखाई देता है पर वस्तुतः तो वो ऐसा है नहीं परमार्थ की दृष्टि से देखो तो हमको दिखाई देता है कि ये बहुत शांत है ये बहुत उत्साहित है लेकिन परमार्थ तह तो ये सब भिन्नता वास्तव में उसकी चेतना में नहीं है उसको चेतना को नहीं छूती उसकी जो मूल चेतना है उस तक वो वो नहीं पहुंचती जैसे कि करंट इसमें से बह रहा है अब वो पंखा चल रहा है खराब हो जाएगा तो नहीं चलेगा करंट फिर भी बहा करेगा उससे उसको करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो मूल चेतना है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अब हंस रहे हो रो रहे हो वो ऊर्जा दे रहे रोने को भी ऊर्जा देगा वो हंसने को भी देगा वो ऊर्जा और फिर दूसरा कि अगर कोई शांत रहता है तो वो अस्तित्वहीन नहीं हो जाता उसकी चेतना प्रमात्र भाव में हमेशा ही स्थिर रहती है जैसे हम अगर शांत चित्त बैठ गए अगर इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमारा चेतना हमारी चेतना विलुप्त हो गई, हमारी चेतना कभी विलुप्त नहीं होती चेतना सदा हमारे अंदर हमारे साथ है और ये हमारे कणकण में समाई हुई है और ये ब्रह्मांड में समाई हुई एक ही चेतना है वो भिन्नता उसी तरीके की है जिस तरीके से अलग अलग मटकियां जिनमें किसी में जल रखा हो सकता है किसी में घी रखा हो सकता है किसी में गुलाब रखा हो सकता है, किसी में धूल भरी हो सकती है तो इस तरीके से आज के बाद अपन यहाँ तक समाप्त करते हैं करीब अपन ने आज 15 श्लोक पढ़ लिए अलग अलग है ना तो इसके आगे और अपन तेज़ से कर देंगे तो दो तीन हफ्ते में इसको पूरी करते हैं उसके बाद में अपना शू सूत्र फिर से एक बार शुरू करेंगे इसमें एक चीज और है थोड़ा सा अपन अगर वहाँ जाने में लेट हुए तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा परमार्थ सार के बाद प्रतिभिज्ञा थोड़ा सा देख तो प्रतिभिज्ञा बेसिक चीजें, जैसे वेदांत सार से वेदांत समझ में आता है ऐसे प्रतिभिज्ञा से हमको शिव दर्शन समझ में आता तो प्रतिभिज्ञा बहुत अच्छा प्रतिभिज्ञा में छत्तीस तत्व क्या हैं, वो शिव ने कैसे बनाए, वो हर तत्व में किस तरह से प्रविष्ट है हर तत्व का प्रमात्र भाव क्या है अच्छी तरह समझा तो, तो अपन हो सके तो उसमें बीच में दो तीन हफ्ते अपन प्रतिभिज्ञा समझ लेंगे उसके बाद में जब अपन जाएंगे तो वहां पर जाने के पहले अपना एक दृढ़ आधार होगा शिवसूत्र को जब फिर से पढ़ेंगे तो हम एक शिवसूत्र का दौरा लगा चुके हैं हल्का फुल्का उसके बाद में परमार्थ सार और प्रत्यभिज्ञा और उसके बाद में जब फिर से शिवसूत्र पढ़ेंगे तो शायद हमारी उसको समझने की बेहतर मनोवृत्ति होगी